पहला प्रश्न भगवान अधिकांश समाचार पत्र आपके विषय में बहुत उलझलूल बातें छापते जिससे लोगों में भी बहुत ही गलत तरह की बातें प्रचारित होती और गलत अपेक्षाएं लिए लोग आश्रम देखने चले आते भगवान क्या इस समय रहते रोकने का कोई उपाय करना जरूरी नहीं है। चैतन्य कीर्ति सत्य के विपरीत असत्य ज्यादा देर टिकता नहीं सत्य को असत्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए असत्य यदि असत्य है तो अपने से मिट जाएगा और अगर सत्य है तो मिटना ही नहीं चाहिए हमारी ओर से चेष्टा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो कहा जा रहा है वह सत्य होगा तो जिएगा और जीतेगा और सत्य को जीतना ही चाहिए सत्य की विजय हो यही तो हम सबकी आकांक्षा है और अगर वह असत्य है तो लाख उपाय करो कितना ही उसे संभालो सजाओ तुम मुर्दे में सांसे ना फूक सकोगे तुम लाश को चलाना सकोगे थोड़ी बहुत देर शायद किसी को धोखा दे सको, लेकिन थोड़ी बहुत देर का धोखा अंततः धोखा देने वालों को ही महंगा पड़ जाता है क्योंकि जो लोग उन उलझलूल और व्यर्थ की बातों को सुन के यहाँ आ जाते हैं वो कम से कम यहाँ तो आ जाते इतना काम तो वे समाचार पत्र और उनका प्रचार कर देता है यह तो हमारी सेवा हुई और इस सेवा के लिए हम उन्हें कुछ दे भी नहीं रहे यहां जो आएगा कुछ तो देखेगा कुछ तो सुनेगा कुछ तो पहचानेगा जैसा आया था वैसा ही वापस नहीं जा सकता जो धारणाएं लेकर आएगा उन धारणाओं में से कुछ निश्चित ही खंडित हो जाएंगी धूल धूसरित हो जाएंगी कुछ नई दृष्टि देके लौटेगा इसलिए उनके कृत्य को रोकना उचित नहीं है उनके कृत्य को चल तो सत्य छिपाए छिपता नहीं असत्य कितना ही प्रचारित करो कितना ही चलाओ गिर गिर जाता है असत्य के पास अपने पैर नहीं होते उधार पैर होते अपने पंख नहीं होते उधार पंख होते उधारी से कितनी देर काम चल सकता है थोड़े से लोगों को थोड़ी देर के लिए धोखा दिया जा सकता है और जो लोग इस तरह की बातों में आ जाते हैं वे किसी भी तरह की बातों में आ जाएंगे उनका कोई मूल्य भी नहीं है वे कुएं में ना गिरेंगे तो खाई में गिरेंगे उन्होंने जैसे गिरने का तभी कर लिया है उन्हें रोका भी नहीं जा सकता आखिर प्रत्येक व्यक्ति को गिरने की भी तो स्वतंत्रता है और प्रत्येक व्यक्ति को जो भी उसे मानना हो असत्य को भी मानना हो इसकी भी तो स्वतंत्रता है जन्म सिद्ध अधिकार असत्य दूर से प्रभावित कर सकता है पास आते ही उसका पाखंड टूट जाता है तो मैं तो मानता हूं कि वे सारे अखबार मेरे काम नहीं लगे उन समय नाराज नहीं हूं बुद्ध के जीवन में एक बहुत प्यारा उल्लेख उस कहानी को मैंने बहुत बार कहा है और हर बार चाह था कि कहानी में थोड़ा सुधार करू आज ठीक ठीक मौका है कि उस कहानी में थोड़ा सुधार करू बुद्ध का एक शिष्य पूर्ण सच में ही पूर्ण हो गया, बुद्ध को उपलब्ध हो गए उसके जीवन में ज्योति जगी, उसने अपने को पहचाना उसे साक्षात्कार हुआ सत्य का अंधकार मिटा सुबह का सूरज निकला बुद्ध ने पूर्ण को बुलाकर कहा अब जरूरत नहीं है कि तू मेरी छाया बना हुआ घूमे अब तू जा दूर दूर लोगों तक मेरा संदेश पहुंचा अब तू समर्थ है अब तू योग है कहा जाना चाहेगा तो बिहार का एक हिस्सा था सूखा बहुत सूखे लोग रहे होंगे उस हिस्से के जिनका हृदय मर चुका होगा शायद इसलिए उसको सूखा कहते होंगे जिनके भीतर रस धार सूख गई होगी जिनके जीवन में भावना जैसी कोई चीज फेसना रही होगी पूर्ण ने कहा आप आज्ञा दे तो मैं सुखा प्रदेश जाना चाहता हूं कि अब तक हमारा कोई भी सन्यासी, कोई भी विक्षु आपका संदेश लेकर वहां नहीं गया बुद्ध ने कहा पूर्ण तू अभी युवा है अभी तू अनुभवी नहीं है माना की सत्य का तुझे साक्षात्कार हुआ है मगर संसार का तुझे अनुभव नहीं तू इससे ही पाठ ले कि अभी तक कोई सन्यासी वहां नहीं गया बुजुर्ग से बुजुर्ग ज्ञानी वहां नहीं गए क्यों कारण साफ है वहां के लोग हृदयहीन दुष्ट बहुत अमानवीय पशु जैसे बहुत बुरा व्यवहार करेंगे पहले तो तेरी सुनेंगे नहीं तू कुछ कहेगा वो कुछ सुनेंगे तू कुछ कहेगा वो कुछ फैलाएंगे आदमी ही गलत है अपमान करेंगे तेरा निंदा करेंगी तेरी अंधे से लोग हुए उनके पास प्रेम की आख ही जैसे फूट गई है तर्क में जरूर कुशल है इसलिए वाद विवाद भी बहुत करेंगे और ये बातें वाद विवाद की तो नहीं है ये बातें तो प्रेम में प्रीति में हृदय और हृदय से ही समझे जाने की ये सिर्फ टकराने से हल होने वाली समस्याएं नहीं ये समाधान थे जो हृदय में भाव के फूल खिलते हैं तो ही उपलब्ध होते अब तो तू अपने अनुभव से जानता है तू व्यर्थ झंझट में क्यों करना चाहता है तू भी नया नया है युवा कोई और प्रदेश चुन ले। लेकिन पूर्ण ने तो जिद्द मान ली पूर्ण ने तो कहा कि वहां कोई गया नहीं इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ और अगर लोग बुरे हैं तो आखिर उन बुरे लोगों को भी तो आपका संदेश सुनाने की जरूरत है कौन उन्हें आपकी देगा? अगर वे बीमार हैं, तो उन्हीं को तो चिकित्सा की ज्यादा जरूरत है अगर उनकी भावनाएं मर गई हैं, तो उन्हीं की भावनाओं को भी तो जगाना है अगर वे सूख गए हैं तो आपके रहते अगर उनके जीवन में हरियाली न आई तो फिर कब हरियाली आएगी फिर उनके सौभाग्य का उदय कब होगा मुझे आज्ञा दे बुद्ध ने कहा आज्ञा तो दूंगा तू मांगता है तो आज्ञा दूंगा लेकिन तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं उनके तू ठीक उत्तर दे देगा तो आज्ञा दूंगा पहला वे तेरा अपमान करेंगे तो तेरे मन में क्या होगा तो पूर्ण ने कहा मत पूछे आप जानते हैं भली भांति कि मेरे मन में क्या होगा मैं अल्लाहदित होऊंगा आनंदित होऊंगा प्रसन्नित होऊंगा कि वे केवल अपमान ही करते हैं मारते तो नहीं पीटते तो नहीं लोग तो उनके संबंध में क्या क्या कहते थे हत्यारे हैं वास्विक हैं इतने बुरे तो नहीं लोग जितना लोग कहते थे सिर्फ अपमान करते हैं तो अपमान में मेरा क्या बिगड़ता है गाली यहां से आई वहां से गई गाली तो हवा है गाली मुझे छुई ही नहीं मैं पकड़ूंगा ही नहीं गाली को तो मेरा गाली क्या बिगाड़ लेगी मैं धन्यवाद दूंगा कि भले लोग कि सिर्फ अपमान करते मारते पीटते नहीं बुद्ध ने कहा फिर दूसरा प्रश्न अगर वे मारे पीटे तो तुझे क्या होगा पू ने कहा आप जानते हैं कि मुझे क्या होगा फिर भी पूछते हैं तो मैं उत्तर देता हूं कि वे मुझे मारेंगे तो मैं कहूंगा भले लोग मार भी डाल सकते थे लेकिन सिर्फ मारते ही अब मारने में क्या बनता बिगड़ता है मार भी डालते तो भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं देह तो मिटनी ही है आज की कल कल की परसों ये तो क्षण भंगुर है आपने ही तो समझाया और मैंने जाना भी कि जो जन्मा है मरेगा फिर भी मारते नहीं है मार नहीं डाल रहे हैं सिर्फ मारते पीटते हैं चलो थोड़ी चोट मार दी चाटा मार दिया क्या तंग बिगड़ जाएगा घाव भी लग गया तो भर जाएगा ऐसे भी तो घाव लग जाते ऐसे भी तो देह बीमार पड़ जाती लोग इतने बुरे नहीं जितना लोग कहते थे सिर्फ मारते हैं मार ही नहीं डालते और बुद्ध ने कहा कि तीसरा प्रश्न तुझसे पूछता हूँ अगर वे तुझे मार ही डाले तो मरते मरते तेरे मन में क्या होगा कहानी तो यही कहती है यही मैं फर्क करना चाहता हूं बहुत दिन से करना चाहता था किया नहीं सोचा कि न छेड़ो शास्त्र को जैसा है रहने दो मगर मुझे अखरता हमेशा था कहानी तो यही कहती है कि पूर्ण ने कहा कि जब वे मुझे मां ही डाले तब भी मैं धन्यवाद से मरूंगा क्योंकि मैं सोचूंगा उस जीवन से छुटकारा दिलाए दे रहे जिस जीवन में कोई भूल चूक हो सकती थी भले लोग है शुभ लोग जीवन में कोई भटकाव हो सकता था रास्ते से च्युत हो सकता था मार्ग भूल सकता था उस जीवन से छुटकारा दिलाए दे रहे हैं अच्छे लोग झंझट से छूटे उपद्रव कटा ऐसे सद्भाव से मरूंगा बुद्ध ने आज्ञा दी कि तू जा अब तू कहीं भी जा अब कोई अड़चन नहीं है तुस्से सत्य प्रकट होगा गहन से गहन अंधेरी रात में अमावस में भी प्रकट होगा और सूखे से सूखे लोगों में भी तेरे कारण सत्य का अंकुरण होगा तू जा, जा तेरी मर्जी हो जा मुझे तेरी आकांक्षा शुभ मालूम होती है मेरे आशीर्वाद सदा तेरे साथ इस कहानी में मैं तीसरे अंग में थोड़ा सा फर्क करना चाहता हूँ इसलिए फर्क करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया है वो चाहे तो भी उससे कोई भूल हो नहीं सकती इसलिए पूर्ण यह कहेगा कि उस जीवन से मेरा छुटकारा करवा दिया जिसमें कोई भूल हो सकती थी ये बात जस्ती नहीं यह बात असंभव है परम ज्ञानी भूल करना चाहे तो अभिनय कर सकता है लेकिन भूल कर नहीं सकता वह तो असंभव है वो मार्ग च्युत हो नहीं सकता क्योंकि वो जहां चले वही मार्ग है वो मार्ग च्युत हो जाए तो वो चित होना ही मार्ग है जिसके भीतर का दिया जल गया उसके लिए अब कहीं भी अंधेरा नहीं हो सकता वो अंधेरे से अंधेरे में भी चला जाए तो भी उसके भीतर रोशनी है उसके चारों तरफ रोशनी बिखरती रहेगी वो तो रोशनी में ही होगा रात हो कि दिन जन्म हो कि मृत्यु जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया है उसे जीवन बोझ नहीं है तो उससे वो छूटना चाहे इतनी भी आकांक्षा उसके भीतर नहीं रह सकती कि चलो एक बोझ से छुटकारा हुआ इसलिए तीसरी बात पूर्ण कही होगी ऐसा मैं नहीं मानता कहीं शास्त्रों में भूल हो गई कहीं लिखने वालों की चूक हो गई अगर मैं पूर्ण की जगह होता तो तीसरे उत्तर में मैंने कहा होता कि भले लोग हैं मैं आनंदित मर रहा हूं इस कारण की कम से कम इन्होंने मेरी उपेक्षा तो नहीं की उपेक्षा भी कर सकते थे और इस जगत में सत्य के लिए कोई बड़े से बड़ा खतरा हो सकता है तो वह उपेक्षा है तुम जरा सोचो अगर जीसस को सूली न दी होती लोगों ने उपेक्षा कर गए होते तो शायद तुमने जीसस का कभी नाम भी न ना सुना होता उस बड़े के बेटे में ऐसी और क्या बात थी जो उसके नाम को इतना महत्वपूर्ण बना देता कि इतिहास में कोई दूसरा नाम उतनी महत्ता नहीं रखता है इतिहास ही इस नाम के आधार पर विभाजित हो गया जो ईसाई नहीं है वो भी इतिहास को ईसा के नाम से ही विभाजित करते ईसा पूर्व और ईसा पश्चात सारा जगत ईसा को रेखा मान चलता है कि ईसा के पहले एक दुनिया थी वो ईसा पूर्व और फिर ईसा के बाद एक और ही दुनिया है जैसे मनुष्य जाति ने एक नया सोपान चढ़ लिया एक नया शिखर छू लिया ईसा पश्चात इस बढ़ी के बेटे ने अद्भुत किया कमाल किया अगर बुद्ध को लोगों ने पूजा तो पूजने में यह भी कारण हो सकता है कि वो सम्राट के बेटे थे महावीर को अगर लोगों ने पूजा तो उसमें कारण हो सकता है कि वो सम्राट के बेटे थे जनों के 24 तीर्थंकर ही राजाओं के बेटे हैं इस बात को कभी भूलना मत एक भी तीर्थंकर किसी गरीब घर से नहीं आया आ सकता नहीं गरीब बेटे को कौन पूजेगा राजाओं के बेटे स्वभावता पूज्य हो गए वैसे ही पूज्य थे फिर उन्होंने राजमहल छोड़ दिए तो और भी पूज्य हो गए जैनों के चौबीस तीर्थंकर ही राजपुत्र है बुद्ध भी राजपुत्र है राम भी कृष्ण भी हिंदुओं के अवतार भी भारत में तो जिनको भी हमने परम सत्कार दिया वो सब राजाओं के बेटे जीसस की कौन फिक्र करता जीसस तो बिल्कुल बेपढ़े लिखे गांव के गमार थे लेकिन सूलि ने बात बदल दी सूली ने इतिहास बदल दिया सूली ने एक बात साफ कर दी कि जिस आदमी को सूली देनी पड़ी है वो आदमी कीमती होना ही चाहिए नहीं तो सूली देने की जरूरत ना पड़ती सुखरात को लोगों ने जहर पिला के मारा जब सुखरात मर रहा था तो उसके एक शिष्य ने क्रेटो ने पूछा गुरुदेव अब आपकी अंतिम घड़ी है आप हमें संदेश दें कि आप अपना अंतिम संस्कार कैसे करवाना चाहेंगे आप चाहेंगे कि देह जलाई जाए जैसा कि पूरब में लोग करते हैं या कि गलाई जाए जैसा कि पश्चिम में लोग करते हैं या कि कोई और विधि आपकी दृष्टि में क्योंकि आपकी हर चीज के संबंध एक मौलिक सूझबूझ सुकरात मर रात उसने आंख खोली और कहा क्रेट्रो वे लोग समझते हैं जो मेरे दुश्मन हैं कि मुझे मार डाल के मिटा देंगे लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मुझे मार के वो अमर किए दे रहे हैं मैं वैसे ही मर जाता लेकिन वे मुझे मार रहे हैं इसलिए मुझे अमर किए दे रहे हैं और तुम इस फिक्र में पड़े हो कि कैसा मेरा दाह संस्कार करोगे अरे जब मैं जा ही चुका तो तुम गड़ाओ जलाओ की नदी में बहाओ क्या फर्क पड़ता है जाने वाला जा चुका पक्षी उड़ चुका है पिंजरा पड़ा है पिंजड़े के साथ तुम्हें जो करना हो वही कर लेना उनको ख्याल है कि वो मुझे मार रहे तुमको ख्याल है कि तुम मुझे गड़ाओगे मेरा अंतिम संस्कार करोगे मैं तुमसे कहता हूँ कि उनका नाम भी अगर कभी याद किया जाएगा तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सुक्रात को जहर पिलाया था और तुम्हारा भी नाम अगर याद रहेगा दुनिया में तो सिर्फ इसलिए कि तुमने सुक्रात से पूछा था कि आपका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए और ये बात सच क्रेटो का नाम कौन याद रखता है किस कारण याद रखता है लेकिन सुकरात ने कहा कि मैं उनको जो मुझे मार रहे और तुमको जो मेरा दाह संस्कार करोगे सबको गड़ा के भी जिंदा रहूंगा और वो ठीक कह रहा है उसका कुल कारण इतना है कि जिस व्यक्ति को तुम्हें जहर पिलाना पड़ रहा है उसने एक बात तो सिद्ध कर दी कि उसकी बातों में कुछ बल है ऐसा बल है उसने तुम्हें तिल मिला दिया है उसने तुम्हारी जड़े हिला दी उसने तुम्हारी न्यस्त स्वार्थों की व्यवस्था को झकझोर दिया है उसने तुम्हारे स्थापित मूल्यों को पुनर्विचार के योग बना दिया है प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं तुम्हारे शाश्वत मूल्यों पर जिनको तुम सोचते थे ये हमारे शाश्वत मूल्य है उनको उसने पुनः विचारणी बना दिया है उसने तुम्हारी सदियों पुरानी लकीरों परंपराओं लीकों पर गहन आघाद कर दिए उसने तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली उसने तुम्हें अधर में लटका दिया है उसने तुम्हें मजबूर कर दिया है कि निर्णय करना होगा सुखरात या जीसस या मंसूर ऐसे लोग हैं या तो तुम उनके साथ हो सकते हो या उनके दुश्मन इन दो के अलावा कोई और उपाय नहीं आज फिर मेरे साथ वैसी ही बात हुई जा रही या तुम मेरे दोस्त हो सकते हो या मेरे दुश्मन मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते और इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं उन सब का धन्यवाद करता हूं जो मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते वो बांटे दे रहे हैं लोगों को अपने आप इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मेरे साथ हैं और कितन लोग मेरे विरोध में निश्चित ही ज्यादा लोग मेरे विरोध में होंगे और कम लोग मेरे साथ में होंगे क्योंकि साथ में होने के लिए हिम्मत चाहिए दुस्साहहस चाहिए विरोध में होने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए वो तो कायरों के लिए बिल्कुल आसान है। भीर के साथ होना कायर को बिल्कुल ही सुगम है मेरे साथ होना खतरे से खाली नहीं सब तरह की असुविधा है मेरे साथ होने का अर्थ है तो तुम अपने को मुसीबत में डालोगे मेरे साथ होने का अर्थ है कि तुम अपने हाथ अपने लिए झंझटें खड़ी कर लोगे अभी कल एक जर्मनी के बहुत प्रतिष्ठित इंजीनियर ने सन्यास लिया सन्यास लेने के बाद उन्होंने खबर भेजी वो विश्वविख्यात इंजीनियरिंग की जो फर्म है साइम उसके बहुत बड़े औहदे पर साठ इंजीनियर उनके नीचे काम करते और तीन हजार दूसरे विशेषज्ञ काम करते उन्होंने मुझसे पूछा कि तो मैं गैरिक वस्तुओं में जाऊंगा झंझट होने वाली है ये बड़ी नौकरी ये बड़ी कार ये बड़ा मकान ये बड़ी प्रतिष्ठा ये सब मैं गांव पे लगाने को राजी हूं ये मैंने सन्यास लेने के पहले ही सोच लिया कि ये जाएगा ये बच नहीं सकता क्योंकि वो बर्दाश्त न कर सकेंगे मेरे गहरी पस्ों को तो आप क्या कहते हैं? मैं राज्य हूं सब गांव पे लगाने को मैं सब छोड़ने को राजी हूं सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए आप जैसा कहें यह सब छोड़ छाड़ के यहां आ जाऊं या ये सब छोड़ छाड़ के वहां आपके काम में लग जाऊं या आप चाहते हैं कि साइमंस की फर्म को अदालत में घसीटूं कि कानूनी ढंग से वो मुझे अलग नहीं कर सकते कानूनी ढंग से कोई पाबंदी नहीं है गहरे कस्त्रों पर न माला पर जल्दी ही कानूनी ढंग से भी व्यवस्था होने लगेगी मैंने उनसे कहा कि पहले अदालत पहले पूरी टक्कर दो जीतो पहले और फिर छोड़ देना छोड़ना तो है क्योंकि क्या मजा रहा लेकिन छोड़ना जीतने के बाद पहले पूरी टक्कर पूरा झकझोड़ दो उनको भी इस बीच तीन हजार विशेषज्ञों में और सात इंजीनियरों में जितनों को भी गैर बना सको बना डालो ये मौका क्यों छोड़ना ये बात उन्हें जीत, उन्होंने कहा तो फिर मैं जाता हूं फिर पहले वहां टक्कर लूंगा पहले वहां जीत फिर जीत के इस्तीफा दे देना उसमें शान मेरे साथ होने के लिए हिम्मत तो चाहिए पड़ेगी मगर ये सारी अफवाहें एक अच्छा काम किए दे रही है वो लोगों को बांटे दे रही है हजारों लोग आश्रम देखने आते हैं नियमित रूप से सैकड़ों लोग आश्रम देखने आते उसमें से कुछ आंदोलित होकर लौटते हैं प्रभावित होकर लौटते हैरान होकर लौटते किन कर्तव्य विमूल होकर लौटते क्योंकि वो आते कुछ और ही आशा में विशेष कभी ना आए होते अगर ये अखबार मेरे खिलाफ उल प्रचार न करते यहां से लौट के जाते हैं तो चुप तो नहीं रहेंगे जो अनुभव हुआ है वो कहेंगे तो जो देखा है वो कहेंगे तो इतनी बात तो साफ हो जाएगी जो कहा गया है वो सरासर झूठ है निश्चित ही बहुत झूठ कहे जा रहे हैं, और इसी देश में कहे जा रहे है ऐसा नहीं करीब करीब सारी दुनिया ऐसा भी कभी हुआ हो बुद्ध को गालियां पड़ी थी मगर बिहार तक सीमित नहीं महावीर को गालियां पड़ी थी वो बिहार तक सीमित रही जीसस को गालियां पड़ी थी वो जेरूसलम तक सीमित रहे। सुकरात को गालियां पड़ी वो एथेंस के बाहर नहीं गए। मेरा मामला पहला मामला है जिसको सार्वभौमिक रूप से गालियां पड़ रही दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहा मेरे संबंध में उलझलूल बातें नहीं छापी जा रही और जितना दूर है देश उतनी उलझल बातें छापी जा रही क्योंकि वहां के लोग सोचते हैं कि कुछ भी यहाँ कहो कौन जाने वाला लेकिन लोग वहां से भी आने लगे और जब वहां के देखते हैं तो बहुत हैरान होते चकित होते जर्मनी के एक प्रसिद्ध अखबार ने छापा कि जब हमारा पत्रकार आश्रम पहुंचा तो 5 बजे सुबह उसने द्वार पर दस्तक दी द्वार खुले एक नग्न सुंदरी ने द्वार खोला उस पत्रकार को अंदर ले गई आश्रम पंद्रह वर्ग मिल के क्षेत्र में बना हुआ है पंद्रह वर्ग मील में शायद पूरा पूना भी नहीं वहां हजारों जोड़े नग्न घूम रहे थे ब्रह्महूर्त ऋषि मुनियों का प्राचीन समय से ही काल रहा है हालांकि मेरे आश्रम में कोई ब्रह्महूर्त नहीं उठता क्योंकि हम तो मानते ही है कि जब आंख खुली तब ब्रह्म जब ब्रह्म जगे तब ब्रह्महूर्त जब ब्रह्मा भी सो ही रहे हैं तो कैसे ब्रह्म हो पास ले गई उसने वृक्ष पे एक फल तोड़ा जो देखने में से जैसा लगता था ये रहा होगा वही फल जो शैतान ने हवा को दिया था और हवा ने आदम को खिलाया और जिसको खाने की वजह से आदम और हवा को ईश्वर ने स्वर्ग के बगीचे से निकाला था शिव जैसा वो भी लगता था और उस महिला ने कहा इसे खाओ इसे खाने से तुम सौ वर्ष जियोगे न केवल सौ वर्ष जियोगे बल्कि सौ वर्ष तक तुम्हारी काम ऊर्जा युवा बनी रहेगी फिर उस महिला ने आश्रम घुमाया जहां बड़ी बड़ी झीले है जिनमें नग्न लोग स्नान कर रहे हैं बड़े जल प्रपात है फिर भूमिगत स्थानों पर ले गई तुम ख्याल रखना तुम भूमिगत भवन में बैठे हुए भूमिगत भवन में मेरा प्रवचन चल रहा था जहां 5000 सन्यासी नग्न बैठे हुए थे क्योंकि प्रवचन सुनने की पहली शर्त है नग्न होना ये जिस आदमी ने लिखा होगा कल्पनाशील है कभी मालूम होता है और बातें मुझे जची मैंने सोचा कि ख्याल बुरा नहीं पंद्रह वर्ग मील में होना ही चाहिए आश्रम होगा झीलें भी होंगी और द्वार पर स्वागत भी ढंग से ही होना चाहिए किसी फलाहार कोई बुरी बात तो नहीं फिर जर्मनी से लोग आने शुरू हो गए जो आके पूछने लगे कि वो वृक्ष कहा है जिले 5000 लोग बैठ सके वो भूमि के अंतर्गत भवन कहा है मैंने कहा भाई ये तुम उससे पूछो हमें तो ख्याल मिल गया तो नया जो आश्रम बनेगा उसमें हम सभी ये इंतजाम करने की कोशिश करेंगे और भेजे हैं हमने तलाश में लोग जो उस फल को भी ले आए क्योंकि बात हमें भी जैसी तुम्हें को नहीं जैसी मगर अभी मजबूरी है कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते इस तरह की उलझलूल बातें कितने देर तक चल सकती है का मूल्य हो उसको लेकिन ये बातें कई लोगों को यहां ले आई तो लाभ तो हुआ हानि क्या हुई मेरा बिगड़ा क्या झूठ चलता नहीं लाख चलाओ गिर गिर पड़ता है और ऐसी बेहूती जगह गिरता है कि बोलने वाले को भी चौपट कर जाता है अब ये लोग वापस लौटे इन्होंने अखबारों में पत्र लिखे कि सारा सरासर झूठी बातें और याद नहीं भी जिसने ये लेख लिखा है कभी गया भी नहीं है आश्रम इसका आश्रम से कुछ लेना देना भी नहीं मुल्ला नसरुद्दीन का एक युवती से नया नया प्रेम हुआ था युवती ने एक दिन बातों बातों में कहा कि कभी हमारे घर आइए ना नसरुद्दीन बोला जरूर जरूर क्यों नहीं दूसरे दिन मुल्ला युवती का पता लेकर बहुत खोजे लेकिन मकान कुछ ऐसा कि मिले ही ना आखिर एक वृद्ध व्यक्ति को रोककर मुल्ला ने पूछा कि बड़े मिया क्या आप बता सकते हैं कि ये मिस सलमा कहाँ रहती वृद्ध ने ऊपर से नीचे तक नसरुद्दीन को दुखा देखा और पूछा क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ की आप कौन है नसरुद्दीन बोला जी मैं उनका भाई हूँ वृद्ध बोला बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर आई आईये मैं उसका पिता हूं झूठ कितनी देर चलेगी एक कदम भी ना चली और चारो खानी शिक्ष हो गए अब पिता जी से मिलना हो गया जिनका पहले कभी दर्शन ही नहीं हुआ और एक झूठ निकलती है तो पीछे हजार झूठे निकल आते हैं। क्योंकि एक झूठ को संभालने के लिए और झूठों की जरूरत पड़ती है। झूठ की एक खूबी है कि तुम्हें एक झूठ को अगर संभालना हो तो उसके सहारे की दस झूठे खड़ी करनी पड़ती फिर हर दस झूठ को संभालने के लिए और दस दस झूठे इसका कोई अंत नहीं है सत्य की एक खूबी सत्य अकेला खड़ा हो जाता है उसके लिए किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं होती सत्य अपना सहारा है यही तो उसकी स्वतंत्रता है यही तो उसका बल है उसकी प्रतिभा है उसकी ओजस्वीता है झूठ को तो लाख उपाय करो तो और झूठ लाने ही पड़ेंगे और कहीं ना कहीं तुम फंस जाओगे क्योंकि झूठ का इतना बड़ा जाल तुम संभाल ना पाओगे एक नेताजी ने चंदुलाल का मुकदमा चलाया कि इतने भरी होटल में जहा कोई पचास आदमी मौजूद थे मुझे उल्लू का पत्था कहा है बड़े थे। में भी सिक्का था, दबदबा था मजिस्ट्रेट भी बहुत धमकाया चंदूलाल को कि क्यों रे चंदूलाल तेरी ये हिम्मत कि तूने नेताजी को उल्लू का पट्टा कहा अरे बेशर तेरे पास इसके उत्तर में कुछ कहने को है चंदूलाल ने कहा हूर्स नेताजी को मैंने उल्लू का पट्टा कहा ही नहीं आप किसी से भी पूछ ले वहां तो पचासों लोग थे मैंने कोई नाम नहीं लिया नेताजी का नेताजी ने बात उड़ते ही पकड़ ली नाहक अपने पे ले ली हरे में तो किसी और से कह रहा था कि बीच में चपक पड़ी और एकदम मेरे ऊपर टूट पड़ी कि तुमने मुझे उल्लू का पत्थर कहा है नेताजी ने कहा कि मैं अपना गवाह साथ लाया हूं मुल्ला नसरुद्दीन को खड़ा किया मजिस्ट्रेट ने पूछा कि नसरुद्दीन तुम क्या कहते हो नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहता हूँ चंदूलाल के बच्चे ने नेताजी को ही उल्लू का पट्टा तो मजिस्ट्रेट ने कहा इसमें कोई नाम नहीं लिया तो तुम्हें ये निश्चय कैसे हुआ मुला नसरुद्दीन ने कहा निश्चय की जरूरत ही क्या है वह उल्लू का पट्टा सिवाए नेताजी की और कोई था ही नहीं ये हराम ज्यादा सरासर सा झूठ बोल रहा है ये किसको उल्लू का पट्टा जाएगा इनके सेवा वहां कोई था ही नहीं 50 आदमी जरूर थे मगर उल्लू का पट्टा एक भी नहीं मैं नेताजी को इनके बचपन से जानता हूँ इनके बाप को भी जानता हूँ मैं आपसे ठीक कहता हूँ हुजूर इसने इन्हीं को कहा क्या करोगे झूठ बोलोगे कहीं न कहीं से सच बाहर आ जाएगा मोटरसाइकिल पर बहुत तेजी से जाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को रोककर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा क्यों श्रीमान जी क्या आप जानते नहीं कि इस रोड पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक चलना सख्त मना है आप पर दस रूपये जुर्माना किया जाता है नसरुद्दीन ने सफाई पेश करते हुए कहा इंस्पेक्टर साहब मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और आप देख ही रहे हैं कि शाम हो चुकी अंधेरा ढल रहा है यदि मैं तेज रफ्तार से न जाऊं तो फिर मुश्किल है घर पहुँच क्योंकि मेरी मोटर बाइक का बल्ब खराब है इंस्पेक्टर बोला बल्ब खराब है तब तो पचास रूपये होगा समझे बल्ब को सुधरवाया क्यों नहीं मुल्ला ने बहाना बनाते हुए कहा दरअसल बात साहब अच्छे मैकेनिक नहीं मिलते मैं क्या करूं कल एक गैरेज में सुधरवाने डाली थी उसने बल्ब तो सुधारा नहीं सालों ने ब्रेक तक और हार्न भी खराब कर दिया मैं किसी अच्छे मैकेनिक की तलाश में हूं क्या कहा हॉर्न और ब्रेक भी खराब है पुलिस वाले ने क्रोध भरी आवाज में कहा सुनो मिस्टर तुम्हें पूरे 500 रुपए से हाथ धोना पड़ेगा बेचारे नसरुद्दीन ने जितनी बचने की कोशिश की उतना ही मुसीबत में फंस गया यह देख पीछे की सीट पर बैठी गुलजान को दया आ गई उसने अपने पति की तरफदारी करते हुए पुलिस अफसर को समझाया सुनिए महास जी आतंकी बातों पर अधिक ध्यान न दीजिए जब ये ज्यादा पी लेते हैं तो फिर कुछ भी उल्टा सीधा धपकने लगते इंस्पेक्टर ने घुर्रा इसका मतलब है कि तुम नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहे हो जब तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिया था क्या उस समय ये सब बातें तुम्हें नहीं समझाई गई थी मुल्ला ने बड़े भोलेपन से अपना बचाव करते हुए जवाब दिया हुत यह है की मुझे ये सब कायदे कायम मालूम ही नहीं क्यूँकी अभी तक मैंने लाइसेंस कभी लिया नहीं आप कहें तो आज ही चला जाऊंगा कहा मिलता है ये लाइसेंस क्या बहुत महंगा मिलता पुलिस अफसर का गुस्सा चढ़ गया। वह बोला उल्लू के पट्टे चल मेरे साथ थाने वहाँ तुझे मजा चखाऊंगा पूरे पांच हजार का जुर्माना होगा नानी याद आ जाएगी और गाड़ी अलग जब्त होगी ये सुन गुलजान फिल्मी बोली सुन लो अब मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा मैंने कितना कहा था की मंगलवार का दिन अपने लिए अशुभ मगर तुमने एक न सुनी और बेचारे चंदूलाल को मंगलवार के दिन ही धोखा देकर नकली रुपए थमाकर मोटरसाइकिल खरीद ली अब तो मोटरसाइकिल मोटर से गई और अपने जेब के पांच हजार रूपए दी अलग से नसुद्दीन ने झिलकते हुए अपनी बेबी से कहा तुम तो हो अंधविश्वासी ये व्यर्थ की बकवास बंद करो न कोई दिन शुभ होता न कोई अशुभ अरे मैंने पिछले मंगलवार को ही धब्बू जी का कैमरा चुराया था अभी तक क्या हुआ कुछ हुआ कुछ बोलो एक के पीछे एक कतार लग जाएगी एक झूठ उघड़ेगा तो दूसरा झूठ पकड़ना आएगा दूसरा उखड़ेगा तो तीसरा झूठ पकड़ना आएगा झूठों की परत दर पर सत्य अकेला होता झूठ की भीड़ होती चैतन्य कीर्ति चिंता ना करो तुम कहते हो अधिकांश समाचार पत्र आपके विषय में बहुत बातें छापते लोगों में बहुत ही तरह की गलत बातें प्रचारित होती प्रचारित तो होती है ना गलत ही सही एक दफा प्रचार होने दो ठीक करने में बहुत देर ना लगेगी एक दफा उन तक खबर पहुंचने दो ठीक भी पहुंचा देंगे उसमें बहुत अड़चन नहीं और तुम कहते हो और गलत अपेक्षाएं लिए लोग आश्रम देखने चले आते आश्रम देखने तो चले आते हैं ना क्या अपेक्षाएं लेके आते हैं वो तो हम यहां तोड़ लेंगे मगर यहां तक तो आ जाएं। अब मैं तो कहीं जाता नहीं उन्हीं को यहां लाना है और बेचारे अखबार वाले मुफ्त सेवा में संलग्न है तुम नहाकौन का नाराज हो जब भी अखबार वाले तुम्हें मिल जाएं जितनी उलझलू और झूठी बातें तुम उन्हें बता सको बताया करो ऐसी झूठी ऐसी उलझलू कि उनका भी दिल खुश हो जाए फिर वो कुछ और बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे नमक मिर्च मसाला मिलाएंगे और इस सब का परिणाम ये होगा क्योंकि कुछ लोग यहाँ आएंगे आखिर उनके पास आंखें हैं लोग बिल्कुल अंधे नहीं हैं लोगों के पास भी कान हैं वो भी सुनते हैं समझते हैं सुनेंगे समझेंगे देखेंगे कोई कठिनाई नहीं है इन सब बातों से न कभी कोई सत्य को नुकसान हुआ है न हो सकता है तुम पूछते हो कि भगवान इसे समय रहते रोकने का क्या कोई उपाय करना जरूरी नहीं पागल होगा रोकना अरे बढ़ाना दूसरा प्रश्न भगवान मैंने सत्य के अनुभव के लिए कई धर्मों को अपनाया उनके द्वारा बताई विधियों से ध्यान भी करता रहा परंतु सफलता नहीं मिली अब सन्यास लेने में गेरुआ वस्त्र व माला अड़चिन बन रही कोई हल बतावे क्या केवल ध्यान करने से सन्यास मिल सकता है जिससे सत्य का अनुभव हो डॉक्टर मुंशी आदमी तुम कमजोर मालूम होते हो निपटकायश तुमने क्या खाक धर्मों को अपनाया होगा और तुमने क्या खाक कोई साधना की होगी जो वस्त्र तक बदलने में घबराता हो वो और क्या बदलेगा वस्त्र जैसी व्यर्थ चीज भी बदलने में जिसका प्राण सक पकाता हो वो मन को बदलेगा आत्मा को बदलेगा थोड़ा फुंसी फोड़वाने में तुम्हारी जान निकल रही है और तुम कैंसर का ऑपरेशन करवाना चाहते हो तुम कहते हो मैंने सत्य के अनुभव के कई धर्मों को अपनाया यूं ही बाहरी बाहर घूमते रहे हो गए मंदिरों अपनाने का क्या मतलब अगर तुम गेरुआ वस्त्र तक पहनने में घबरा रहे हो माला तक पहनने में तुम्हारी जान निकली जा रही है जैसे कोई फांसी लग रही हो तुमने क्या अपनाया होगा धर्मों को और सत्य का अनुभव करना चाहते हो इतना सस्ता तुम मुफ्त चाहते हो तुम चाहते हो कोई दे दे कोई चम्मच में रख के और तुम्हारे मुंह में डाल दे तुम पका पकाया भोजन चाहते हो तुम चबाना भी नहीं चाहते उतनी झंझट भी तुम लेना नहीं चाहते सिर्फ उनके लिए जो अज्ञात की यात्रा पर साहस पूर्वक निकलने को तैयार जो रांची थे तूफानों में अपनी नाव छोड़ देने को तुम किनारे नहीं छोड़ना चाहते तुम तो किनारे से नाव को बांध के बैठे हो खूब अच्छी मजबूत रस्तियों से कि कहीं छूट न जाए कहीं हवा के झोंकों में कहीं तूफान में आंधी में कहीं चली न जाए सागर में तुम कह जरूर रहे हो कि मैंने सत्य के अनुभव के लिए लेकिन सत्य से तुम्हें कोई मतलब नहीं तुमने सत्य शब्द सब्त सीख लिया है तोते की तरह सत्य के अनुभव के लिए तुम क्या चुकाने को राजी हो सत्य का अनुभव उनको होता है जो जीवन भी देने को राजी हो और तुम्हारी दिक्कत है कि तुम गेरु अवस्थ और माला अर्चन बन रही घेरु अवस्थ पहनने में क्या होगा लोग हंसेंगे ना बहुत से बहुत तो हंसने दो चार मरीज कमाएंगे तो ना आने दो थो। दुकानदारी थोड़ी कम चलेगी तो मत चलने दो थो। थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी माला पहनने में क्या अड़चन जाने वाली है यही कहेंगे ना लोग कि हो गए तुम भी पागल तो सत्य पाने के लिए पागल होने की भी तैयारी नहीं है परवाने बनने चले हो क्षमा में जलने की हिम्मत नहीं है तो फिर लिख लो अपनी खोपड़ी पर परवाना और घर में बैठे रहो फिर तुम झूठे ही परवाने रहोगे परवाने का मजा तो जब समा में कोई जलता है तभी ये तो दीवानों का रास्ता है डॉक्टर मुंशी सिंह ये काम तुम्हारा नहीं अभी चलने तो आवागमन दस पांच जन्म और जल्दी भी क्या है इसलिए तो हिंदुओं ने सिद्धांत पकड़ रखा है जन्म जन मानकर रखा आलसी सुस्त लोग हैं इसलिए क्योंकि इतना तो उनको पक्का ही है कि इतने जल्दी अपने से कुछ होने वाला नहीं इसलिए जन्म जन्म में होगा तो ये ही बहुत है अभी कि तुमने सत्य की कम से कम बात तो चलाई ऐसी चलते चलते बात कभी बन जाए और फिर जल्दी क्या है काल पड़ा धैर्य रखो पहले डॉक्टरी कर लो पहले खूब कमाई कर लो फिर देखेंगे कभी मौका मरते वक्त ले लेना राम नाम अजामिल की कथा तो पढ़ी ना बस मरते वक्त ले लेना राम नाम काम खत्म हो और तुम न ले पाओ तो पंडित पुजारी किराए के नौकर चाकर वो तुम्हारे कान में मंत्र पढ़कर सुना देंगे तुम जो चाहो सो मंत्र चाहो तो गायत्री सुना दे चाहो तो नमोकार सुना दे जो तुम्हारा दिल हो, पूरी गीता सुना दे मरते वक्त सुन लेना मंत्र गंगाजल बोतल बोतम में रख लो घर में जब मरो तो गंगाजल पी लेना और क्या करोगे? सस्ता काम करो कुछ दो चार साल में गंगा नहाए, कभी कभी जाके मंदिर में फिर नगर आए सुबह उठके, दो चार दस राम राम राम राम राम जप लिया न किसी को पता चलेगा न कोई झंझट आएगी और पता भी चले तो लाभ ही होगा तुम्हें। अगर मरीज देख लेंगे कि डॉक्टर भी राम राम जपते तो और ज्यादा आने लगेंगे तो बड़े धार्मिक वक्त तुम यहां आ गए गलत जगह में आ गए तुम कहते हो मैंने सत्य के अनुभव ली कई धर्मों को अपनाया तुमने एक को नहीं अपनाया अपनाने के लिए तुमने हिम्मत कहां जुटाई और तुम कहते हो उनके द्वारा बताई विधियों से ध्यान भी करता रहा यूं ही करते रहोगे ऊपर-ऊपर नाटक, क्योंकि ध्यान की तो कोई भी एक विधि अगर कोई पूरी तरह करे सब कुछ लगा दे दांव पर तो परिणाम हो जाते मगर नाटक से काम नहीं चलता और लोग नाटकी कर रहे हैं लोग सोचते हैं से आप परमात्मा को भी धोखा दे लेंगे मैं लोगों को जानता हूं दुकान पे बैठे थैली के भीतर माला को रखे हुए थैली के भीतर माला की बुरी सरकाते रहते राम राम राम राम राम राम, राम जबते रहते ग्राहक आ गया तो नौकर को इशारा कर देते कुत्ता आ गया तो नौकर को कहते बजाओ, बगा राम, राम भी जम चल रहा है और माला भी फेरी से आ रही है और फिर एक दिन कहेंगे कि फिर हो गया माला तो कुछ होता नहीं ये कोई माला फेरने के ढंग अकबर एक सांझ जंगल में शिकार खेलने गया था लौट रहा था सांझ हो गई नमाज पढ़ने बैठ जब नमाज पढ़ रहा था अपना दस्तरखान बिछाकर, एक युवती भागती हुई निकली युवती रही होगी, थी युवती, कि मुझे मिल जाती तो मेरी सन्यास होती एक धक्का मार दिया अकबर को वो बेचारे बैठे थे अपना नमाज पढ़ने धक्का खाके गिर पड़े मगर नमाज में बीच में बोलना ठीक भी नहीं बीच में बोलना तो बहुत चाह दिल तो गर्दन पकड़ के दबा दें की गर्दन उतार दें, मगर नमाज बीच में तोड़ी नहीं जा सकती इसलिए पी गए जहर का घूट और युवती जब लौट रही थी तो नमाज तो खत्म हो गई अकबर राह देख रहा था उसकी जब वो लौटी तो अकबर ने कहा रुख बदतमीज तुझे इतना भी समीज नहीं कि कोई नमाज पढ़ता हो तो उसे धक्का मारना चाहिए फिर तुझे ये भी नहीं दिखाई पड़ता कि मैं सम्राट हूं साइबरण आदमी को भी नमाज पढ़ने में धक्का नहीं मारना चाहिए सम्राट को धक्का मारा युवती ने कहा क्षमा करें अगर आपको धक्का लगा हो मुझे कुछ याद नहीं बहुत दिनों बाद मेरा प्रेमी आ रहा था मैं तो उसका स्वागत करने भागी चली जा रही थी मुझे कुछ और दिखाई पड़ नहीं रहा था सिवाय उसके मुझे याद भी नहीं आप कहते हैं तो जरूर धक्का लगा होगा हालांकि जब आपको धक्का लगा तो मुझको भी लगा होगा क्योंकि तो हम दोनों टकराए होंगे मगर मुझे कुछ याद नहीं मुझे क्षमा करते या जो दंड देना हो देते मैं दीवानी मैं प्रेमी के पागल में चली जा रही पागलपन में चली जा रही थी भागी मुझे पता नहीं कौन नमाज पढ़ रहा था कौन नहीं पढ़ रहा था कौन रास्ते में था कौन नहीं था किससे टकराई किससे नहीं टकराई लेकिन एक बात आपसे पूछती हूँ सजा जो देनी हो दे दे एक बात का जवाब मुझे जरूर दे, दे मैं अपने से प्रेमी से मिलने जा रही थी और इतनी दीवानी थी और आप परमात्मा से मिलने गए हुए थे और मेरा, धक्का आपको याद आ गया। और मेरा धक्का आपको दिखाई पड़ गया और मेरे धक्के का आपको पता चल गया मैं तो अपने साधारण से प्रेमी से मिलने जा रही थी एक साधारण भौतिक सी बात और आप तो आध्यात्मिक नमाज में थे प्रार्थना में थे पूजा में थे ध्यान में थे आप तो परमात्मा से मिलन कर रहे थे आपको मेरा धक्का पता चल गया ये बात मेरी समझ में नहीं आती कहते अकबर का सिर झुक गया शर्म से उसने अपने जीवन में उल्लेख करवाया तो उस युवती ने मुझे पहली दफ़ा बताया कि मेरी नमाज सब थी औपचारिक बस करता हूं क्योंकि करनी चाहिए उस युवती से मैंने पहली तरफ जाना कि नमाज में एक दीवानापन होना चाहिए एक मस्ती होनी चाहिए अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी तो कैसी मस्त थी कैसी अल्लड़ थी और मैं परमात्मा से मिलने जा रहा था क्या खाक मिलने कहीं गए थे वहीं बैठे थे नहाक बंद की मैं राजस्थान जाता था तो बीच के एक स्टेशन पर ट्रेन बदलती थी ट्रेन बदलने में कोई 40 मिनट 50 मिनट लगते थे कभी घंटा भी लगता तो बहुत से मुसलमान उसी ट्रेन अजमेर जा रहे होते उनका नमाज का वक्त होता सांझ का समय तो प्लेटफॉर्म पर वो नमाज पढ़ने बैठ जाते मुझे भी कुछ काम नहीं होता था तो मुझसे भी जितना सहयोग उनका हो सकता करता था उनके पीछे घूमता रहता और जो भी मुझे दिखाई पड़ता की लौट लौट कर देख रहा है कि गाड़ी छूट ना जाए उसकी गर्दन पकड़ के सीधी कर देता वो मुझसे तो कुछ बोल तो सकते नहीं थे जब नमाज पढ़ रहे नमाज के बाद एकदम कि आप किस तरह के आदमी देखने देखने में साधु जैसे मालूम पड़ते हमारी नमाज खराब करती इनका कर, मैं नमाज ठीक कर रहा था मुझे तो कुछ नमाज वगैरह पढ़नी नहीं है मैं तो सिर्फ टहल रहा था देख रहा था किस किस की नमाज गड़बड़ हो रही उसकी ठीक कर रहा था तुम गाड़ी लौट लौट के क्यों देख रहे हो? गाड़ी देखनी थी तो नमाज बंद करो और नमाज पढ़नी तो छूट है गाड़ी तो छूट ही जाए एक दफा तो नमाज ऐसी पढ़ लो कि गाड़ी भी छूट जाए तो फिक्र एक दफा तो पढ़ लो जिंदगी में ऐसी नमाज ये कोई खाक नमाज हुई तुम्हारी कि दस दफा तुमने लौट कर देखा पीछे की गाड़ी तो नहीं छूट गई तो ऐसा ही था तो गाड़ी की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते पीठ पीट कहा किए थे गाड़ी की तरफ गाड़ी में ही बैठ करते नमाज डरी मिट जाता कि जब छूटेगी छूट जाएगी ये बाहर दस्तरखान बिछा के ये इतना दिखावा क्यों कर रहे थे जवाब तो उनके पास कुछ था नहीं भुन के रह जाते थे। मैं अक्सर राजस्थान जाता था कुछ तो लोग मुझे पहचानने लगे थे उस स्टेशन स्टेशन के इस मास्टर मुसलमान थे वो वो तो जैसे ही मुझे देखते कहते कि भाईजान करके किसी को परेशान ना करी मैंने मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा मेरा तो काम ही ये है कि लोगों की नमाज में सराधा देना वो कहते आप आइए दफ्तर में बैठिए मैंने कहा मैं नहीं बैठ सकता जब इतने भक्तगण यहाँ बैठे तो मैं भी सत्संग करूंगा डॉक्टर मुंशी सिंह तुम कहते तो हो कि तुमने कई विधियों से ध्यान किया एक विधि से भी तुमने नहीं किया विधियों का थोड़ी सवाल है डूबने की बात है गलत विधि में भी कोई ठीक से डूब जाए तो पहुंच जाता है और ठीक विधि में भी कोई न डूबे तो क्या होगा पहुंचने? असली सवाल डूबने का है मस्त हो जाने का है अलमस्त हो जाने का है ये दीवानों की बातें, है ये मस्तों की बातें, है ये दुकानदारी की बातें नहीं है तुम पक्के दुकानदार मालूम पड़ते हो तुम कहते हो पर सफलता नहीं मिली सफलता यह हिसाब भी दुकानदार का है ध्यान सफलता की फिक्री कहां करता है ध्यान में उतर गए यही सफलता है ध्यान में मजा आ गया यही सफलता है ध्यान में डोल लिए यही सफलता है मेरे पास लोग आते हैं दुकानदार किस्म के लोग तो वो पूछते हैं ध्यान करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा लाभ पहले ये वही लोग जो लिखे रहते अपनी दुकान तो लाभ हानि खाता बही शुरू करते तो पहले लिखते हैं लाभ शुभ लाभ श्री गणेश आहनम इनको लाभ ही लाभ की पड़ी है लाभ क्या होगा तुम्हें ध्यान का पता ही नहीं तुम वैसी बात पूछ रहे हो जैसे कोई पूछे कि प्रेम का क्या लाभ प्रेम का कोई लाभ होता है प्रेम स्वयं ही अपना अंत है किसी चीज का साधन नहीं प्रेम अपने में आनंद है इससे कुछ लाभ नहीं होता ऐसा नहीं कि प्रेम में गहरे उतर जाओगे तो एकदम धन संपत्ति बढ़ेगी मगर तुम प्रार्थना ऐसी करते हो जय जगदीश हरे उसमें तुम देखो आती वचन धन संपत्ति बढ़े वही लोग यहां आ जाते हैं वो कहते हैं जय रजनी सरे धन संपत्ति बढ़े कुछ फर्क नहीं मैं बैठा होता हूं सुनता हूं मस्त होता हूं कि वाह क्या गजब की बीमारी है जहां जाएंगे वहीं बीमारी लेकर पहुंचेंगे सुख संपत्ति घर आ हर जगह सफलता तुम बीच-बीच में देख रहे होते हो छप्पर अभी तक टूटा तो कि नहीं क्योंकि वह जब देता छप्पर तोड़ के देता है छाता वगैरह लगा के करते हो ध्यान के नहीं एकदम छप्पर टूट जाए और एकदम धन भर के खोपड़ी खुल जाए सफलता किस बात की सफलता से जो जाग गया वही ध्यान में उतरता है जो समझ लिया कि सफलता असफलता सब बच्चों के खेल दो कोड़ी की बात है सफल भी हो गए तो क्या असफल भी हो गए तो क्या यहां हार क्या जीत क्या जैसे शतरंज में कोई हार जाए कि शतरंज में कोई जीत जाए मगर हैं तलवार ऐसे मूड़ पड़े हैं दुनिया में महामूढ़ शतरंज खेल रहे हैं, कुछ असली नहीं नकली घोड़े नकली हाथी न राजा असली न वजीर असली सब लकड़ी के खिलौने मगर तलवार खींच जाएंगी क्योंकि हार गए खेलते लठ चल जाते हैं क्योंकि हार गए कि किसी ने धोखा दे दिया तुम्हारे मन में सफलता और असफलता का जो रोग है वही तो संसार है ध्यान उन्हें मिलता है जो इस बात छूट गए जिनने देख लिया की यहां सफल भी हो जाओ तो भी असफल हो असफल हो तो तो असफल हो ही इस जगत में सब खिलवाड़ चल रहा है अपने भीतर डुबकी मारनी है क्या सफलता क्या असफलता अपने भीतर विराजमान हो जाना मगर अगर तुमने ये ध्यान रखा बार बार कि अभी तक सफलता मिली कि नहीं मिली तो बस अल्सन हो जाएगी वही वादा बन जाएगी उसी के कारण तुम्हारे अटकाव हो जाएगा बीच बीच में आख खोल कर देख लोगे अभी तक सफलता नहीं मिली कब तक मिलेगी बड़ी देर हुई जा रही इसलिए तुम बहुत धर्म बदल लिए हो बदल लिए हो एक जिंदगी और तुम कैसे हो कि कई धर्मों को अपनाया बड़ी जल्दी में रहे दो चार दिन इधर देखा टटोला अरे कुछ नहीं अभी तक सफलता नहीं मिली छप्पर नहीं टूटा चले और कहीं चलो और कहीं तलाश दो चार दिन वहां भी देखा चलो कहीं और ऐसे तुम यहां तो नहीं आ गए ये मामला दो चार दिन वाला नहीं और यहां सफलता का कोई आश्वासन ही नहीं देता मैं वो तुम्हारे छोटे गुरु तुम्हें सफलता का भी आश्वासन देते महरिष्ठ महेश योगी लोगों को समझाते कि आध्यात्मिक भी लाभ होगा अगर तुमने भावातीत ध्यान किया और भौतिक लाभ भी होगा नौकरी में बढ़ती होगी पद बढ़ेगा प्रतिष्ठा बढ़ेगी जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी स्वास्थ्य भी अच्छा होगा बीमारियां दूर होंगी और आध्यात्मिक लाभ वो तो अलग ही है वो तो समझो ब्याज मूल चीजें तो ये है लोग कहते हैं फिर क्यों छोड़ना ये सभी कुछ मिलने वाला है तो लूट सके तो लूट मैं तो फिर पीछे पछना पड़ेगा तो लोग एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि पकड़ो मगर दो चार दिन में फिर वो देखते हैं कुछ नहीं मिला ना कोई बाहर ना कुछ भीतर चले उठाए डेरा कहीं और ये एक गुरु से दूसरे गुरु के पास घूमते रहते और ये गुरु हैं जो इनको बस वही आश्वासन वही धोखे यहाँ ना कोई आश्वासन ना कोई प्रलोभन मैं तुम्हें कोई वादा नहीं करता कि तुम्हें कुछ मिलेगा मिलने की बात ही गलत मिलने का मतलब भी होता भविष्य और जिसके मन में भविष्य का अभी इतना आकर्षण है वो ध्यान में नहीं उतर सकता ध्यान का अर्थ होता है वर्तमान में जीना और सफलता का अर्थ होता है भविष्य की आकांक्षा इनका कोई तालमेल नहीं है ये विपरीत ध्यान का अर्थ होता है यह क्षण पर्याप्त इस क्षण में डूब जाना न तो अतीत की कोई सत्ता है और न भविष्य की अतीत जा चुका है भविष्य अभी आया नहीं अगर है कुछ मौजूद तो यही क्षण है अभी और यही तुम यहां बैठे हो यहां तीन तरह के लोग बैठे हुए एक तो वे जो यहां बैठे हुए अतीत का हिसाब लगा रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं इसका गीता से मेल खाता कि नहीं कुरान से मेल खाता कि नहीं ये बात समय सार के अनुकूल है या नहीं कुंद कुंद कोमा स्वास्थ्य और इनकी बातों में कुछ विरोध तो नहीं जीसस जरथुस् उनकी बातों और इनकी बातों में कुछ विरोध तो नहीं है वो कुछ बैठे जो ये हिसाब लगा रहे हैं वो चुप गए वो इसी कचरे में पड़े रहेंगे वो अगर कृष्ण के समय में होते तो गीता पढ़ते वक्त हिसाब लगाते कि इसका वेश से मेल खाता कि नहीं अगर वो वेद के समय में होते तो भी यही करते क्योंकि वो तब और हिसाब लगाते आगे का जो और, और पीछे जो हो चुके हैं ऋषि मुनि उनसे मेल खाता कि नहीं उनका ढंग ही ये है कि हमेशा अतीत से मेल खानी चाहिए कोई बात क्योंकि उनकी धारणाएं अतीत की बंधी हुई धारणाएं हैं उनसे मेल खाएं तो ठीक मतलब उन्हें सत्य की कोई चिंता नहीं है तुम कहते हो कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूं सत्य वगैरह की तुम खोज नहीं कर रहे तुम खोज इस बात की कर रहे हो कि तुम्हारी जो मान्यताएं हो उनको कोई सत्य का सील मोहर दे दे हस्ताक्षर कर दे हाँ ये बिल्कुल सत्य है कि मुंशी सिंह तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बस तो तुम्हारा दिल खुश हो जाए अगर तुम यहां आए इस आसान तो बिल्कुल गलत जगह आ गए तो तुम्हारी एक एक बात तोड़ी जाएगी व्यवस्था से तोड़ी जाएगी एक एक ईट जाएगी मुंसी से, जब तक कि तुम्हें बिल्कुल सपाट न कर दिया जाए जब तक बिल्कुल पूरा मैदान न हो जाए क्योंकि मैं पहले मकान गिराता हूँ फिर ही नया बनाता रिनोवेशन में, में मेरा भरोसा ही नहीं उसी पुराने मकान में कर रहे हैं लिपा जरा इधर सीमेंट लगा दिया उधर छप्पर ठीक कर दिया इधर एक ठेका लगा दिया उधर दीवार पुरानी थी उस पर रंग रोगन कर दिया इधर दरवाजा नयाल बिठा दिया तस्वीरें बदल दी कैलेंडर पुराने की जगह नया लटका दिए इस सब में मेरा भरोसा नहीं है मैं तो मामला बिल्कुल मूल से ही करता हूं जड़ से ही शुरू करता हूं पहले तो तुम्हें तो खत्म ही करूंगा बिल्कुल खत्म करूंगा कि तुम्हारा पता ठिकाना ना रहेगा जब तुम्हें बिल्कुल सपाट कर दूंगा जब तुम बिल्कुल चारों खाने चित्त फिर धीरे धीरे तुम तुम्हें सांस फूकेंगे कि भैया आप उठो मुंशी सिंह ऑपरेशन खत्म हुआ क्या आप वापस आओ क्या आप फिर से सांस लो क्या आपका नया जन्म हुआ तो कुछ जो अतीत में बैठे वो अतीत में अटके रहती वो वही हिसाब किताब जमाए रहते और कुछ है जो भविष्य में वो हिसाब लगाए रखते हैं कि अगर हम इनकी बातें माने तो लाभ क्या होगा सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी फायदा क्या है हानि क्या है हिसाब किताब लगाते तराजू लिए बैठे कितना लाभ कितनी हानि कहीं ज्यादा हानि तो नहीं ज्यादा लाभ तो नहीं तराजू कहा जा रहा है ये देखते रहते ये दोनों चूक जाते तीसरे तरह के लोग हैं जो मोन शांति यहां बैठे जो इस क्षण का पूरा आनंद ले रहे हैं नतीस से कुछ लेना देना ना भविष्य से कुछ प्रयोजन ध्यान उनका अभी घट रहा है ध्यान की उन्हें कोई विधि भी जरूरत नहीं ध्यान है वर्तमान में होने की कला किसी भी बहाने वर्तमान में हो जाओ ध्यान हो गया सूर्योदय हो रहा हो और तुम सूर्योदय के साथ वर्तमान में हो जाओ ध्यान हो गए रात तारों से भरी हो और तुम तारों से भरी रात के साथ एक हो जाओ लीन हो जाओ ध्यान हो गए संगीत में डूब जाओ कि दूर कोयल की कूक उठती हो उसके साथ तल्लीन हो जाओ ध्यान हो गए ध्यान का कुल इतना ही अर्थ होता है कि तुम्हारा चित्त तरण्य खोदे दे अपने विचार खोदे अपने विचार होते ही अतीत और भविष्य के हैं वर्तमान का कोई विचार नहीं होता वर्तमान निर्विचार है और जहां निर्विचार स्थिति होती है वहां चैतन्य का जन्म हो जाता है वहां चैतन्य प्रकट हो जाता है विचार की धूल तुम्हारे चैतन्य को ढांके हुए है तुम कैसे इधर से वहाँ गया वहाँ से यहाँ गया कई विधियों से ध्यान करता रहा पर सफलता नहीं मिली अब सन्यास लेने में गिरुआ वस्त्र व माला अड़चन बन रही अगर इतनी छोटी चीजें अड़चन बनती तो तुम खतरा मत लो तुम आदमी ज्यादा होशियार हो तुम पाँव फूक फूकते रखोगे तुम अब छाछ भी फूंक-फूंक के पी रहे हो जैसी तुम्हारी मर्जी ये मैं भी जानता हूं कि कोई कपड़े बदलने से सन्यासी नहीं हो जाता लेकिन जिसकी कपड़े बदलने तक की हिम्मत नहीं है तो वो क्या खाक सन्यासी होगा ये तो मैं भी जानता हूं कि माला पहनने से क्या होगा कोई माला पहनने से संन्यास हो जाए, मोक्ष हो जाए, लेकिन जो इतना भी हिम्मत नहीं रखता जो इतना कायर है कि चार आदमी में जहर ना कर सके कि मैं दीवानों की महफिल में सम्मिलित हो गया हूं कि मैं इन पियड़ो की जमात में सम्मिलित हो गया हूं तो उस आदमी के बस के बाहर की बात वो अपनी दुकान चला है अपना बैंक बैलेंस बढ़ा है अच्छा यही है कि मरते दम तक कुछ धन संपत्ति छोड़ जाए और कुछ औलाद छोड़ जाए तभी तो लोग कहते हैं उल्लू मर गए औलाद छोड़ गए तुम तो मर जाओगे मगर औलाद छोड़ जाना, औलाद भी यही करेगी वो और औलाद छोड़ जाएगी ऐसे उल्लूओं की जमात बढ़ती चली जाती हिम्मत करो ये तुम क्या कहते हो कि क्या केवल ध्यान करने से सन्यास मिल सकता है सन्यास की जरूरत ही क्या है तुम्हें अगर तुम ध्यान ही कर सकते हो तो सन्यास की जरूरत ही क्या है सन्यास तो केवल भूमि का है जिसके भीतर ध्यान का फूल खेलेगा तुम तो कह रहे हो क्या बिना जमीन के फूल खिल सकता है जरूर खिल सकता है लेकिन कागजी फूल होगा प्लास्टिक का फूल होगा वैसे प्लास्टिक के फूल की बड़ी खूबियां होती न मरता कभी न सड़ता कभी न गलता कभी एक दफा ले आए तो सदा के लिए हो गया बड़ा सा बड़ा सनातन ठीक हिंदू धर्म जैसा सनातन धर्म हेर फेर कुछ होता ही नहीं जब दिल चाहो साबुन से धो लो फिर ताजा का ताजा न पानी देने की झंझट न खाद जुटाने की झंझट न जमीन की जरूरत लेकिन अगर असली फूल चाहते हो गुलाब के फूल चाहते हो तो फिर जमीन तैयार करनी होगी कंकड़ पत्थर हटाने होंगे घास पात उखाड़ना होगा खाद भी देनी होगी पौधे को संभालना भी होगा पानी भी देना होगा धूप का भी इंतजाम करना होगा पौधे को बागुड़ लगा के रक्षा भी करनी होगी कि जंगली जानवर ना चढ़ जाएं, बच्चे ना उखाड़ ले जाएं, मोहल्ले पड़ोस के लोग पौधे न चुरा सन्यास तो केवल भूमि का है ध्यान उसका फूल है तुम कहते हो क्या केवल ध्यान करने बात हो जाएगी तुम्हारी तो मर्जी बात तो हो जाएगी मगर मामला कागजी रहेगा क्योंकि जो आदमी सन्यास की हिम्मत नहीं कर सका वो आदमी ध्यान की हिम्मत कर सकेगा ध्यान तो बहुत हिम्मत का काम है ध्यान का अर्थ होता है मृत्यु मरना है शरीर के प्रति मन के प्रति तब कहीं तुम्हें आत्मा का बोध होगा और तुम कपड़े तक बदलने में घबरा रहे हो मेरे घर में मेहमान होता था उस घर की गृहिणी हमेशा कहती थी कि ए, मैं तो आपकी सन्यासी ही हूं लेकिन बस कपड़े बदलने की मत कही मैंने उससे कहा कि देख मुझे भलीभांति पता है कि मामला क्या है तू मेरी सन्यासनी है और इतनी से मेरी आज्ञा मानने को राजी नहीं कि मैं कहता हूं कपड़े बदल तुम तो कुछ और कहूंगा तू माने मैं कहूंगा कुंजा मकान से कूदे की कुएं में कूदे की आप कभी ऐसा कह ही नहीं सकते मैंने कहा तू छोड़ फिक्र मैं कुछ भी कह सकता हूं तू अपनी बता और न हो भरोसा तो चल कुएं पर नीचे कुए था बगीचे में चल वो थोड़ी घबराई उसने कहा पति को तो आ जाने पति से इसका क्या लेना देना क्यों उनको भी कुदाना है तू क्या कर सकती मेरी मान के ये बता मुफ्त सं्यास बस कहने की बात औपचारिक और मैं कारण जानता हूं कि कपड़े क्यों नहीं बदलना चाहती क्योंकि तीन सौ साड़ियां तू इकट्ठी कर रखी उसके कमरे में मैं सोता था तो मैंने देखा था उसकी अलमारी तीन सौ कम से कम ज्यादा ही हो सकती कम तो नहीं आप ज़रा सोचो किसी बिचारी स्त्री की दशा उसको कहो कि गिर हुई पहनना और 300 सौ उसके पास वो घंटों तो अपनी अलमारी खोल के विचार करती थी वो उसकी कौन सी पहननी कौन सी नहीं पहननी बस सिर्फ गेरे की पहनना मैंने कही तू बाट दे तीन सौ साड़ियां फिर आसान हो जाएगा सन्यास देना अरा क्या आप कहते हैं मैंने बामूश्किल इकट्ठी की एक से एक कीमती साड़ियां सब बांट दू जरा ठहर जाए जरा मेरे लड़के की शादी हो जाने दे बहू को दे दूंगी तू बहाने मत खोज लड़के को दे दे जब उसकी बहू आएगी वो समझे वो जाने और तू बहू को क्यों फंसाती तीन सुसानियों के चक्कर में क्योंकि हो सकता बहू भी संन्यास लेना चाहे फिर ये तीन सुसारियों का चक्कर बड़ा मुश्किल हो जाए तुम डर रहे हो संन्यास लेने से कुल कपड़े के कारण कुल माला के कारण और कहते हो ध्यान ये तो केवल प्रतीक है सन्यास तो केवल तुम्हारी तरफ से एक इशारा है एक इंगित है कि हम राजी कि अब आप हमें कुछ कहें हम करने को राजी हैं तुम इतना ना कर सकोगे तो तुम फिर और बड़ी बातें कैसी कर सकोगे और जिंदगी में छोटी बातें ना कर सको, तो बड़ी ना कर पाओगे लेकिन लोग अक्सर ये बात करते दिखाई पड़ते कि हम बड़ी बातें करने को राजी छोटी बातें ये तो छोटी छोटी बातें है बड़ी बातों का मजा ये कि वो भीतरी किसी को दिखाई तो पड़ती नहीं अगर मैं कहूँ ध्यान करोगे तुम कहोगे हाँ ध्यान करेंगे वो किसी को दिखाई तो पड़ता नहीं लेकिन मैं कहूं कपड़े बदलो तो उस सारी दुनिया को दिखाई पड़ेगी और ध्यान तुम करते हो कि नहीं करते हो अब मैं कोई पुलिस वाला तो तुम्हारे पीछे नहीं लगा दूंगा कपड़े तुमने बदले तो सारी बस्ती पुलिस वाली हो जाती लोग मुझे तुम्हारे दुश्मन खबर करेंगे अगर तुम नहीं पहनोगे तो यहाँ चिट्ठिया मेरे पास उनकी जो दुश्मन है क्या आपका फला सन्यासी कपड़े नहीं पहन रहा कि वो माला छिपाए रहता है भीतर सन्यासी नहीं गैर सन्यासी विरोधी वो तक मुझे खबर करते कि ये कैसा आपका सन्यासी कि माला छिपाए रखता है भीतर जब पूना जाता तो माला बाहर निकाल लेता और जैसे पूना में स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन में बैठा कि माला एकदम भीतर कर लेता जब पूना जाता है तो एकदम गहरेक वस्त्र पहनता है और घर आता है तो इसने ऐसे फीके गहरे वस्त्र बनाए हैं कि अगर तुम चश्मा लगा कर देखो तो ही समझ में आते कि क्या हाँ कुछ कुछ रंग है थोड़े थोड़े रंग मालूम होता है तो मुझे कोई जरूरत नहीं पुलिस वाला लगाने की सारी बस्ती तुम पर निगरानी रखेगी कहीं भूल चुप तो नहीं हो रही कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे मेरा सन्यासी कहीं सिनेमा में दिखाई पड़ जाता फौरन आ जाता। क्या आपका सन्यासी सिनेमा में खड़ा था कैसा सन्यासी अब मैंने किसी सन्यासी को कहा नहीं कि सिनेमा मत जाना एक सन्यासी ने मुझे आके कहा कि अच्छी मुसीबत में डाल दी है मुसीबत में डालना मेरा काम है कि अपनी पत्नी के सांस में चला जा रहा था दो आदमी ने मुझे पकड़ लिया कि ये औरत किसकी सन्यासी होकर इसको कहां भगा के ले जा रहा है? अरे मैंने कहा भाई ये मेरी औरत है तुम शर्म नहीं आती कहते सन्यासी और तुम्हारी औरत पुलिस थाने चलो तो उसने कहा कि अब आप कृपा करके मेरी पत्नी को भी सन्यास दे दो नहीं तो ये झंझट बढ़ेगी ये दोनों बदमाश थे मगर उन्होंने पदरों तो खा कर दिए भीड़ इकट्ठी कर दी वो तो दो चार पहचान के लोग आ गए उन्होंने कहा भाई नहीं ये और कि सन्यासी इनको जाने दो उनकी पत्नी का संन्यास पांच सात दिन बाद वो फिर हाजिर हो गए उनका आपने चीज़ झंझट खड़ी की हम दोनों ट्रेन में बम्बई जा रहे थे हमें ट्रेन में बस डब्बे में लोगों ने घेर लिया और कहा कि बच्चे को कहा भगाड़ के ले जा रहे आजकल कई बच्चों को भगाने वाले चल रहे हैं ये हम हाँ, हमारा बच्चा है हमने तो हमारा बच्चा उन्होंने कहा तुम सन्यासियों के स्वर्ग नहीं आते तुम्हारा बच्चा अरे सन्यासी को ब्रह्मचारी होना चाहिए और औरत किसकी तुम दोनों सन्यासी हो, ठीक है मगर तुम सांस रहते हो क्या सन्यासियों को क्या स्त्री पुरुषों को सांस रहना चाहिए और बच्चा किसका न तुमसे मेल खाता है इसका चेहरा न तुम्हारी पत्नी से मेल खाता है। अब वो दोनों आए तो हम करेंगे क्या मेल नहीं खाता तो वह मंच ने क्या करे आप इसको भी सन्यास दो अब वो तीनों सन्यासी एक मित्र ने सन्यास लिया वो शराब पीते कहने लगे कि मैं शराब पीता हूं क्या आप मुझे भी सन्यास देंगे मैंने कहा छोटी मोटी बातों की फिक्री नहीं करता पहले संन्यास फिर पीछे सब निपट लेंगे आए पांच सात दिन बाद होता है कि मैं समझ गया मतलब आपका शराब घर में घुसी रहा था कि एक आदमी ने पकड़ लिया कि स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं अरे ये शराब घर सुमे एकदम लोट पड़ा मैंने कहा अरे मुझे क्या मालूम शराब घर तब से शराब घर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे डर है कि कोई ना कोई पांव पकड़ लेगा पैर छूते हैं लोग अब जब जिसके पैर छूए वो शराब घर जाए तो ठीक नहीं मालूम पड़ा इसलिए तो लोग सन्यासियों को आदर देते हैं वो उनकी तरकीब है उनकी तरकीब है तुम्हें तो व्यवस्थित रखने की महाराज हम आपके पैर छूते हैं जरा ख्याल रखना इधर उधर गड़बड़ हुए तो फौरन पकड़े जाओगे तो मैंने कभी अब तुम समझो तुम्हारा काम समझो मैंने तो झंझट डाल दी तो मुंशी पहला तो काम है गैर एक वस्त्रो माला पहले तो इस मुसीबत में उतरो फिर ध्यान पीछे पहले ये वाह साहस जुटाओ फिर अंतर यात्रा शुरू हो सकती है। तुम अब तक जिनके पास गए हो रहे होंगे दो कौड़ी के लोग सस्ते लोग जिनको खुद भी न कोई ध्यान है न ध्यान का कोई अनुभव है मैं इस देश के सारे बड़े से बड़े सन्यासियों को जानता हूं हिंदू जैन बौद्ध वो सब मुझसे एकांत में पूछे कि हम ध्यान कैसे करें उन्हें खुद भी पता नहीं आचार्य तुलसी मुझसे पूछे कि हम ध्यान कैसे करें और जब मुझसे पूछा तो उन्होंने सारे लोगों को कहा कि अलग हो जाओ हम एकांत में बात करना चाहे कुछ गूढ़ बात करनी मैंने पूछा कितनी गुढ़ बात हो इन लोगो को रहने दें क्योंकि ये भी बेचारे सुने इनको भी लाभ हो जाए कहा कि बहुत गुड़ बात है गुढ़ बात ये थी कि उनको पूछना था कि ध्यान कैसे करें अब ये सबके सामने कैसे पूछे मुझसे आनंद ऋषि ने पूछा है कि हम ध्यान कैसे करें मुझसे सुशील मुनि ने पूछा है हम ध्यान कैसे करें भावे ने पूछा है कि हम ध्यान कैसे करें और ये सारे लोग लोगों को ध्यान करवा रहे हैं ये सारे लोग लोगों को ध्यान समझा रहे हैं ये तुम्हारे ब्रह्मज्ञानी इनको खुद ध्यान का कुछ पता नहीं इनको खुद कोई अनुभव नहीं मगर किताबों में सब लिखा हुआ है पढ़ लो तोतों की तरह दोहराए चले जाओ बहुत आसान कठिनाई कहां है तुम जिनके पास गए होंगे ऐसी लोग रहे होंगे इस देश में तो इतना अध्यात्म चलता है कि जिसका हिसाब नहीं सब कूड़ा करकट है तुम आ गए हो तलवार की धार के पास हिम्मत हो तो गर्दन कटेगी हालांकि तुमसे पूछ के काटूंगा तुम्हारी स्वीकृति से काटूंगा तुम हां भरोगे तो ही काटूंगा कबीर ने कहा है कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ जो घर बारे आप चले हमारे साथ वो जिसकी हिम्मत हो हम तो लठ लिए बाजार में खड़े हो जिसकी हिम्मत घर जलाने की घर फूंक डालने की वो हो ले हमारे साथ ये घर फूंकने का धंधा है और तुम चाहोगे कोई सस्ता नुस्खा लेने आ गए हो यहां तो तुम गलती में हो लोगों का यही ख्याल है कि मैंने सन्यास को बहुत सरल बना दिया है वो गलत सोच रहे हैं उनको पता नहीं मैंने सन्यास को अति कठिन बना दिया है तुम भी चौंकोगे क्योंकि आमतौर से ये दिखाई पड़ता है मैं सन्यासी को नहीं कहता घर छोड़ो नहीं कहता परिवार छोड़ो नहीं कहता दुकान छोड़ो धंधा छोड़ो तो लोगों को लगता सरल बना दिया पुराना संन्यास बड़ा कठिन था तपस्या करो त्याग करो घर छोड़ो पत्नी छोड़ो नहीं पुराना संन्यास बहुत सरल था ऐसा कौन आदमी है जो पत्नी को छोड़कर नहीं भागना चाहता तुम किसी के भी दिल से पूछ लो ऐसी कौन पत्नी है जो पछताती नहीं कि किस उपद्रव में पड़ गई किस जाल में उलझ गई अब निकले तो कैसे निकले ऐसा कौन है संसारिक जो रो नहीं रहा है और अपने आंसू छिपाए हुए क्योंकि अब रोने से भी क्या फायदा रो भी तो किसके सामने रो रो के और अपनी बद क्या खुलवानी पुराना सन्यास बहुत आसान था क्योंकि वो भगोड़े पन को आदर देता था और भगोड़े दुनिया में बहुत है भगोड़ापन सरल बात है और मुफ्त में मिल जाता आदर्श तुम देखते हो जिन सन्यासियों को तुम आदर देते हो जैन हो हिंदू हो बौद्ध हो वो सन्यासी अगर सन्यासी ना हो तो शायद तुम उनको घर में बर्तन मानने की नौकरी पे भी ना रखो रसोईया की तरह भी ना रखो उसमें भी तुम सर्टिफिकेट मांगो उसमें भी तुम पूछो कि योग्यता क्या है पात्रता क्या है लेकिन कोई आदमी घर छोड़ के भाग गया बस पर्याप्त है कि तुम उसके चरण छुओ पर्याप्त है कि तुम आदर दो पर्याप्त है कि उसके पैर धो दो और धोबन का पानी पियो यही आदमी तुम्हारे द्वार पर आके खड़ा हो जाए साधारण वस्त्रों में और कहेगी मुझे नौकरी की जरूरत तो तुम कहोगे आगे बढ़ो ऐसे एरे गहरे नत्थु खैरू को हम नौकरी नहीं रख सकते हम तुम्हें पहचानते तक नहीं छोर सपाटी बढ़ रही दुनिया में हर किसी को घर में रख ले कल तुम कुछ लेके भाग जाओ फिर और यही आदमी सन्यासी होके बैठ जाए बबूत रमा ले धुनी जला ले और तुम पैर छूने को तैयार तुम सब चढ़ा देने को तैयार अजीब लोग अजीब तुम्हारा गणित भगोड़ों को तुमने खूब तरकीब दे दी थी मेरा संन्यास भगोड़ों का संन्यास नहीं भगोड़ापन कायरता का सबूत है मेरा संन्यास कठिन है क्योंकि भगोड़ों को एक फायदा है सरलता है न पत्नी है न बच्चे हैं, तो स्वभावतः परिस्थितियां नहीं जिन परिस्थितियों में क्रोध आए जिन परिस्थितियों में चिंताएं आए तो अगर तुम्हारा सन्यासी मुफ्तखोर होकर बन के बैठ जाता है और उसको चिंता नहीं आती क्रोध नहीं आता तो कोई आश्चर्य की बात तुमको भी अगर मुफ्तखोरी मिले तुमको भी चिंता नहीं आएगी चिंता ही किस लिए आती चिंता तुमको आती है क्योंकि कल धंधा चलेगा की नहीं कल कोई ग्राहक आएगा कि नहीं आज दिन भर हो गया कोई ग्राहक नहीं आया कल रोटी कैसे मिलेगी मगर सन्यासी की रोटी निश्चित है कल भी रोटी मिलेगी वही बुद्धू जो आज दे गए कल भी दे जाएंगे उसका पक्का है इंसान वो निश्चिंत रह सकता है उसे कोई कमी होने वाली नहीं उससे क्रोध क्यों आए उसका कोई अपमान नहीं करता जिंदगी में जगह जगह अपमान मगर सन्यासी का कोई अपमान करता है उसको सभी सम्मान करते जब सभी सम्मान करते हैं तो उससे क्रोध क्यों आए लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसके भीतर से क्रोध समाप्त हो गया इसका केवल इतना ही अर्थ है कि बारूद को तुमने आंख से दूर कर लिया और कुछ अर्थ नहीं एक शिंगारी पड़ जाए कि भवक उठे अभी आग ले आओ वापिस सन्यासी को दुनिया में इसलिए तो घबराता है सन्यासी घबराता है एकांत में छोड़ दो उसे किसी स्त्री के पास पसीना पसीना हो जाएगा क्यों इतनी क्या घबराहट रोस तो समझाता था कि स्त्री के शरीर में है ही क्या अरे यही मांस रक्त मवाद यही कप पित्त है ही क्या स्त्री के शरीर में और यही शरीर देख के पसीना पसीना हुआ जा रहा है ये कफ पित्त को देख के पसीना पसीना ये मांस मज्जा को देख के ऐसे क्या घबरा रहे हो और ये मांस मज्जा जरा पास आ जाए कि हाथ हाथ में ले ले तो तुम्हारे प्राण क्यों निकले जा रहे हैं तुम्हारी गिगी क्यों बंद हो गई मंत्र तंत्र सब भूल क्यों गए एकदम बस आग बारूद के पास आया तब पता चलता है इसी सन्यासी को अपमान करो इसको किसी अपमानजनक स्थिति में खड़ा करो तब पता चलेगा कि कितने दूर तक क्रोध मिटा है मगर हमने सन्यासी को बिल्कुल सुरक्षा दे दी उसको हमने बिल्कुल कवच दे दिया है ना कोई अपमान करता है उसका अपमान की जगह सम्मान ना उसे हम ऐसी कोई परिस्थिति देते जिसमें काम क्रोध को जगने का मौका मगर इससे तुम इस भ्रांति में मत रहना कि उसका काम क्रोध मिट जाता है भीतर जल रहा है प्रज्वलित होकर जल रहा है जोर से जल रहा है भयानक होकर जल रहा है कुछ बदला नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर मुखोटा लगाए बैठा है मैंने संन्यास को पूरी कठिनाई दे दी मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें घर में रहना और काम वासना से मुक्त होना काम से ही गुजर के काम वासना से मुक्त होना है तुम्हें बाजार में रहना है और बाजार से मुक्त होना तुम्हें धन संपत्ति के बीच रहना और ऐसे रहना है जैसे कमल जल में और फिर भी जल उसे छूए ना रहो संसार में लेकिन संसार तुम्हारे भीतर ना हो यह सन्यास की वास्तविक प्रक्रिया है और इससे ज्यादा सन्यास कभी भी कठिन नहीं था पुराना संस दो कौड़ी का था सस्ता था मैंने उसे पूरी चुनौती दे दी क्योंकि मैं चाहता हूं तुम जीवन के सघनपन में खड़े होकर युद्ध के स्थल पे खड़े होकर शांत हो जाओ मौन हो जाओ शून्य हो जाओ और ये हो सकता है और ये हो जाए तो ही समझना कि कुछ हुआ कि फिर तुम्हें कोई चीज बिगा ना सकेगी जो आग में खड़ा हुआ शांत हुआ समझ लो कि उसकी बारू समाप्त हो गई आख से भाग के जो शांत दिखाई पड़ता है उसकी शांति की परीक्षा कहां होगी मेरे सन्यासी को प्रतिपल परीक्षा फिर मैं किसी चीज के विरोध में नहीं मेरी पूरी प्रक्रिया उल्टी है मैं कहता हूं जिस चीज से भी मुक्त होना है उससे भाग के नहीं उसे छोड़ के नहीं उससे जीकष उसके अनुभव जिस चीज से भी मुक्त होना है वस्तुता उसको त्यागना नहीं है उसका रूपांतरण करना है क्रोध ही रूपांतरित होकर करुणा बनती जिसने क्रोध को दबा दिया उसके जीवन में करुणा नहीं होगी और काम ही रूपांतरित होकर प्रेम बनता है जिसने काम को दबा दिया उसका जीवन प्रेम शून्य हो जाए। और जहां न प्रेम है न करुणा है न संगीत है न काव्य है न सौंदर्य उस संन्यास का क्या करोगे उस कचरा संन्यास का क्या मूल्य है संन्यास तो नृत्य है जीवन का महाराज। विष्णु सहस्त्र में भगवान के नामों में एक नाम है ओम महाभोगाय नमा तो वह परमात्मा महाभोग रूप सबसे प्यारा नाम हजार नाम गिनाए हैं लेकिन महाभोग मैं चुनता हूं कि श्रेष्ठतम नाम है परमात्मा महाभोग है त्याग नहीं महाभोग मेरा सन्यासी त्यागी नहीं महाभोगी है महाभोग साधारण भोग नहीं साधारण भोग तो दुख भरा है वहां क्रोध है काम है ईर्ष्या है मत्सर है महाभोग आनंद है महारास है वहां सारी क्षुद्र चीजें रूपांतरित हो गई जो भी तुम्हारे जीवन में अभी गलत लग रहा है उसी में सही छिपा पड़ा है कीचड़ में कमल दबे पड़े लेकिन कीचड़ से कमल को मुक्त करना सीखो उसकी कला सीखो अगर सच में ही तुम्हें ध्यान को समाधि को उपलब्ध होना है तो ये सन्यास भूमिका है इस भूमिका के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है आज इतना